यजुर्वेदीय ईशावाशोपनिषद के द्वितीय मंत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ इस मंत्र का संबंध कथन करने के लिए प्रथम मंत्र के द्वारा उक्त अर्थ का अनुवाद संबंध भाष्य में करते हुए ये बताया गया प्रथम मंत्र के पूर्वार्ध के द्वारा तत्वोपदेश हुआ तृतीय पाद के द्वारा का त्याग रूप संन्यास का विधान हुआ और चतुर्थ मंत्र पाद से संन्यासी के लिए एक नियम विधि बताई गई और एक प्रकार से यह तात्पर्य निकला कि येष्णा से रहित होकर के जिज्ञासु को जो समस्त जगत का पारमार्थिक तत्व है आत्मा उसी में अपने मन को समाहित करना चाहिए ए ज्ञान निष्ठा है ये प्रथम मंत्र ने बताया उन अधिकारियों के लिए जो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हैं और इस प्रकार की ज्ञान निष्ठा जो नहीं अपना सकते जिसमें मन को समाहित करना है उसका स्वरूप ग्रहण करने की योग्यता मन में न होने से जो आत्मग्रहण में असमर्थ हैं उनके लिए आत्मग्रहण सामर्थ्य जिस साधन से आता है वह साधन बताया जा रहा है स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्मानुष्ठान द्वितीय मंत्र से ज्ञान निष्ठा के जो योग्य नहीं हैं, उन्हें ज्ञान निष्ठा योग्यता जिस साधन से प्राप्त होती है वह साधन है स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान ईश्वर आराधन बुद्धि से यानी निष्काम अनुष्ठान। इसलिए पूर्व न्यवेह कर्माणी जी जी विषेत समाह ये जो पूर्वाध है द्वितीय मंत्र का इसके द्वारा बताया गया कि शास्त्राधिकारी जो मानव शरीर है इस मानव शरीर में आए हुए जीव को चाहिए कि वह जो सौ वर्ष की आयु प्राप्त है उस पूरी आयु तक जीवित रहने की इच्छा कर्मानुष्ठान करने के लिए करें कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करें का अर्थ है साधन के लिए जिए साधक है ना तो साधक का जीवन साधना के लिए होता है और साधन इसलिए मंत्री कह रहा है कि जो ज्ञान निष्ठा रूपी साधन का साधन के अयोग्य है उसे ज्ञान निष्ठा की योग्यता दिलाने वाला कर्मानुष्ठान रूप जो साधन है उसके लिए जीना है जीने का उद्देश्य ज्ञान निष्ठा की योग्यता अर्जित कराने वाला साधन का अनुष्ठान है इसके लिए जी ये पूर्वाध में कहा गया कुर्व्य कर्माणी जिजी विषेत शतम इत्यादि से कर्म करते हुए ही, ही जीना है कर्मानुष्ठान को छोड़ करके दूसरा कोई साधनांतर है नहीं ज्ञान की योग्यता दिलाने वाला इसे उत्तरार्ध में कहा गया ये सुनिश्चित करने के लिए कर्माधिकारी को जो योग आरुरुक्षु गीता में कहा गया उसे योगारूढ़ होने के लिए यानी ज्ञान की योग्यता प्राप्त करने के लिए कर्म को छोड़ करके और दूसरा कोई साधन है ही नहीं कर्म कर्मानुष्ठान ही एक साधन है इसलिए उसी में लगना है अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग उसी में करना है यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरार्ध में कहा गया इत अन्यथा नास्ति तो इत यानी ईश्वर अर्पण बुद्धि से अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान रूप जो एक प्रकार है इस प्रकार से अन्यथा यानी कर्म अनुष्ठान को छोड़कर के दूसरा कोई प्रकारांतर साधनांतर है नहीं किसलिए तो तोई एवं तोई नरे कर्म न लिप्यते कर्म तो तुम्हें कर्म का लेप न हो अर्थात कर्म बंधन प्राप्त न हो कर्मबंधन है जन्मांतर कर्म का फल भोगने के लिए कर्म चौरासी लाख प्रकार के योनियों में जन्म दिलाते हैं जिस यौनी में भोगने योग्य कर्म फलोन्मुख होता है वह उसी यौनी में जीवात्मा का जन्म कराता है तो जो निषि कर्म और काम्य कर्म हैं वे जन्म दिलाते हैं ये निषिद्ध कर्म और पूर्व में किए गए काम्य कर्म तुम्हारे बंधन के हेतु न बने जन्म दिलाए बिना ही समाप्त हो जाएं। इसके लिए दूसरा कोई साधन नहीं है कर्मानुष्ठानी साधन है श्रुति कहती है धर्मेन पापम अपनुदति, धर्म से पाप का अपनुदन होता है निवृत्ति होती है तो पाप निवृत्ति के उपाय के रूप में कोई दूसरा साधनांतर है ही नहीं मल ही पाप है और मल की निवृत्ति का उपाय शास्त्र कर्मानुष्ठान को ही बताता है इसलिए वाक्यार्थ निकला कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला कर्म जिससे लिपायमान न हो ऐसा कोई कर्मानुष्ठान को छोड़ करके उपायांतर न होने से जो प्राप्त हैं मानव शरीर और जब तक इस शरीर में रहना है तब तक कर्मानुष्ठान करते हुए ही रहना है ज्ञान निष्ठा के अयोग्य अधिकारी को ये ये मंत्र बता रहा है हाँ। दोषे न धुमे नाग्नि रिवाव्रता ये भी है आ? तो विरोध इसलिए नहीं है कि जो अवश्यम भावी दोष हैं, जब सर्वत्र हैं तो स्वधर्म का परित्याग करना उचित नहीं है ये दिखाने के लिए सर्वारंभाई दोषेनो धूमे नाग्नि रिवावृता इत्यादि वाक्य आया हुआ है स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह ये भी है ना? तो सारे कर्म दोष से युक्त होने पर भी प्रत्येक मनुष्य के लिए जो स्वस्व कर्तव्य हैं वह महान पापों का निवर्तक बन करके बन जाता है श्रेय का साधन ये स्वधर्म निधनम श्रेय से बताया गया और स्वधर्म परित्याग करके अन्य धर्म का स्वीकार करते हैं तो वो भी तो दोषवान है वो भयावह है का मतलब अनर्थ उपस्थापक है इसलिए स्वल्पमप्य धर्म से महत्वभयात इत्यादि वाक्य के द्वारा जो बताया गया कि निष्काम कर्मयोग उसे भगवान स्वधर्म स्वस्व वर्णाश्रम विहित जो कर्म है उसका अनुष्ठान ईश्वर आराधना के रूप में करता है तो वह जो दोष बताए गए हैं कर्म में उससे रहित हो जाता है उसके लिए बताया था जैसे गीता में उदाहरण बताया था कि दही खाने से बुखार होता है और विष पीने से मृत्यु होती है यद्यपि शरीर में विष जाए तो मरता है व्यक्ति और खाली दही खाए तो बुखार होता है लेकिन ये जो दोष है इन दोषों से भी बचाता है मंत्र युक्त विष और शर्करा युक्त दही भक्षण वो बुखार रूपी जो दोष है वो नहीं होने देता और मंत्रयुक्त विष वह मृत्यु न मृत्यु नहीं होने देता अपितु जीवन का हेतु बन जाता है विपरीत फल हो जाता है ऐसा भाष्य में उदाहरण आया था ना तो स्वधर्म सदोष होने पर भी उसे दोष रहित करके शुद्धि का हेतु बनाने वाला सहयोगी है ये भावना कि हम जो स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं वह ईश्वर की पूजा कर रहे हैं यही ईश्वर की पूजा हो रही है ये इस भावना के साथ करते हैं तो स्वधर्मगत जो दोष है दोष निवृत्त होता है सर्वरंभा दोषेना से जो बताया गया था और वह बन जाता है ज्ञान निष्ठा की योग्यता संपादक प्रतिबंधक पाप का निवर्तक ये कहा गया था तो इस प्रकार ये जो कुर्वन्य बेह कर्माणी जी जी विशेषतम समाह एवं तो इन अन्यथे तो न कर्म लिप्य नरे इस मंत्र से ज्ञान निष्ठा के अनाधिकारी को ज्ञान निष्ठा के अधिकार प्रापक स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्मानुष्ठान ईश्वर अर्चना बुद्धि से करने के लिए यह मंत्र कह रहा है इस प्रकार का मूल का अर्थ हम लोग देख चुके हैं भाष्य को देखना है था था था था। था था। नरे प्रातिपदिक ने सप्तमी है तो विशेषण है नर रकारांत है राम के तरह नरह नरो रह ऐसा नकारांत तो है तो ये नृ धातु है ना अरिकार्त उसे रीदो रप एक सूत्र है कृदंत में उससे अप अप्रत्यय होता अप अप्रत्यय पित है अर्धातुक है सार्वधातुक अर्धातु के उस सूत्र से गुण हो जाएगा री के स्थान पर अर तो अर्गुण हो जाएगा तो नर रो अप के अमे मिलेगा तो नर ये बन जाता कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सप्तमी में नरे बनेगा तो का विशेषण है तो भाष्य को देखिए द्वितीय पंक्ति में अंतिम पद है यह मंत्र कर्मानुष्ठान रूप साधन का उपदेश कर रहा है कर्म निष्ठा के अधिकारी को इसमें कुरवन ये इसका अर्थ करते हैं कुरवन का निर्वर्तन एव कुर वे इसमें डबल न है ना तो पदच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा कुरवन तो एक न कहा जाएगा दो ना है ना एक ना तो कुरुन के साथ जा रहा दूसरा न कर तस्मान नुडची नूट आगम हुआ है इसलिए हाँ नूट तस्मान नुडची एक सूत्र है न उससे इसलिए वो पदच्छेद करने पर निवृत्त तो हो जाएगा नूट आगम एवा। तो का अर्थ कर दिया निर्वर्तयन एवं निर्वर्तन का अर्थ है अनुतिष्ठन एव कर्माणि मूल में कर्माणि है उसका अर्थ कर दिया कर्म का यानी अग्निहोत्रादी कर्माणि जो स्वस्व वर्णाश्रम विहित अग्निहोत्रादि कर्म है उनका अनुष्ठान करते हुए ही जीजी जी करते जी शतम् समा तो शतम का अर्थ कर दिया शत संख्या का समा का अर्थ करते हैं संवत्सरा यानी सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करें लेकिन कैसी कर्म करते हुए ही सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करें कर्माधिकारी तो यहां पर विधेय इच्छा नहीं है अपितु कर्म है कर्मानुष्ठान है इसे बताने के लिए जो प्राप्त अर्थ होता है वह विधेय नहीं बनता प्राप्त अर्थ का विधान नहीं होता तो जी जी विषा तो प्राप्त है जीने की इच्छा वो स्वभाव ही प्राप्त है इसलिए उसका विधान नहीं होगा तो फिर यहां विधेय कौन बनेगा तो विधेय होगा कुरवन कर्मानी कुरवन एव इससे बताया गया कर्मानुष्ठान है? सभी युग में यही मानी गई है सौ वर्ष सामान्य आयु ब्रह्मा जी की भी सौ वर्ष की ही आयु है सौ से ज्यादा कोई नहीं जीता ये सामान्य है कोई कोई अपवाद होता है वो अलग बात अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्र में आया था 131 वर्ष की एक महिला है कहीं यूरोप में वो अलग बात वो तो अपवाद ये सामान्य विधि है ब्रह्मा जी भी सौ वर्ष ही जीते हैं लेकिन उनके दीनमान के हिसाब से सौ वर्ष और जब ब्रह्मा जी के सौ वर्ष पूरे होते हैं तो महाप्रलय होता है प्राकृतिक प्रलय होता है तो इसलिए ये जो सामान्य आयु प्राप्त है उसका यहां पर अनुवाद किया जा रहा है, शतम समास तवध तो ही पुरुष से परमायुर्ूपितम तो पुरुष की उतनी ही आयु निश्चित की गई है निरूपितम यानी निश्चितम प्रतिपादितम शास्त्र तो शास्त्र के द्वारा सामान्य रूप से जीव की सौ वर्ष की आयु मानी गई है मनुष्य की तो तथाच तो सौ वर्ष तक तो वो सामान्य रूप से निश्चित होने के कारण जिएगा ही तो जब वो प्राप्त ही हैं सौ वर्ष की आयु तो उसकी इच्छा क्या करनी है प्राप्त अर्थ की इच्छा नहीं होती इसलिए कहते हैं कि तथा चाप्त अनुवादेन ये जीवी शतम् शतम वर्षा तत्कुन एव कर्मा इति विधीयते इसलिए प्राप्त जो सौ वर्ष की आयु है उसका अनुवाद करके ये कहा जा रहा है कि कर्मनिष्ठा के अधिकारी को ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त करने के लिए अपनी आयु भर यानी 100 वर्ष तक कर्म करते हुए ही जीना चाहिए इसका विधान हो रहा है का अर्थ है कर्मानुष्ठान का विधान हो रहा है कर्मानुष्ठान अप्राप्त है शास्त्रित कर्मानुष्ठान स्वाभाविक जो वासनाएं हैं वे तो स्वाभाविक कर्म में प्रवृत्त करती हैं शास्त्र विहित कर्मानुष्ठान में प्रवृत्ति सहसा नहीं होती है वह अप्राप्त है उसका विधान इस मंत्र से हो रहा है तो तथाच प्राप्त अनुवादे जीजी शतम् एव इति येजीवीषेत विधीयते इति एवं में इत एक सर्वनाम कर्माष्ठान का परामर्शक है ऐसा एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहा कहात विधीयते अने कर्माष्ठान विधीयते प्राप्त सौ वर्ष की जीजी का अनुवाद करके कर्मानुष्ठान का विधान अब इसमें हेतु बताया जा रहा है एवं इत्यादि उत्तरार्ध के द्वारा कर्मानुष्ठान में और कर्मानुष्ठान किस उद्देश्य से करना है कर्म लेपा भाव के लिए कर्म लेपा भाव का मतलब पाप पाप कर्म से पाप कर्म है अनर्थ उपस्थापक जन्म दिलाने वाला कर्म उससे लिप्त न हो सके इसके लिए कर्मानुष्ठान है इसका उपाय केवल कर्मानुष्ठान ही है और दूसरा है नहीं इसे उत्तरार्ध में कहा जा रहा है एवं यानी एवं प्रकार तोई जीजी तो इस प्रकार कर्मानुष्ठान करते हुए ही जीने की इच्छा करने वाले तुम्हें और तोई का विशेषण है एक नरे नरे का अर्थ करते हैं नर नरमात्राभिमानिनी तो नर यानी मानव शरीर कार्यक्रम संघात और उसी में मात्र आत्माभिमान है जिसका मात्र पद का व्यावरत है अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्माभिमान तो नर मात्र में अभिमान है यानी कार्यक्रम संघात को ही मैं मान रहा अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्म मैं हूं ऐसा अभिमान जिसकी बुद्धि में नहीं है ऐसे जो तुम हो तो कार्यक्रम संघात को ही मैं समझ रहे हो तो निश्चित है कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाले कर्मों को मानोगे अपना व्यापार अरुण व्यापारों से प्राप्त अनुकूल फल को चाहोगे प्रतिकूल फल जो दुख है उसका परिहार चाहोगे हन उपादान चाहोगे सुख का उपादान और दुख का हान चाहोगे इसके लिए फिर उसी उद्देश्य से कर्म करोगे इच्छा से प्रेरित हो करके, तो कर्म बंधन में ही पड़ोगे इसके लिए क्या करना होगा तो ईश्वर आराधना बुद्धि से कर्मानुष्ठान करना है न कि हान हेय उपादेके जिहासा और उपादित से प्रेरित होकर के नहीं करना है जिहासा कहते त्यागने की इच्छा अनर्थ को त्यागने की इच्छा से प्रेरित होकर के और सुख को प्राप्त करने की वैशेषिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा से नहीं शक्ति से नहीं ये जिहासा और उपादि है फला सकती हाँ। इस अभिप्राय से कहा कि नरे यानी नरमात्री तो इत यानी एक तस्मात अग्निहोत्रादी कर्मी कुर वर्तमान मूल मंत्रस्थ इत इसका अर्थ कर रहे हैं कि अपने वर्णाश्रम विहित तो अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करते हुए जी रहा है एक व्यक्ति एक प्रकार ये हुआ अनुष्ठान कर्म अनुष्ठान करते हुए जीना और अन्यथा शब्द से लेना उससे भिन्न प्रकार तो प्रकारात् तो अन्यथा यानी प्रकारांतरम स्वस्व वर्ण वर्णाश्रम विहित तो कर्मानुष्ठान से अतिरिक्त तो कोई प्रकारांतर कहते नास्ति है नहीं जो फल चाहते हो उस फल के लिए क्या फल चाहते हो कर्म लेपा भाव कर्म लेपा भाव बंधनिवुर्त्ति। तो बंधनिवुर्त्ति का अर्थ है बंध निवृत्ति तो बंध निवृत्ति का उपाय दूसरा कोई नहीं है यही एक उपाय बंध का है ये कह रहा है। तो एक तम अग्निहोत्रादी कर्मी कुर वर्तमान प्रकारातर अन्यथा अर्थ कर दिया नास्ति नास्त प्रकार अशुभम कर्मा, अशुभ कर्म है जन्म दिलाने वाला कर्म निषि कर्म भी और सकाम कर्म भी सकाम पुण्य कर्म भी अशुभ कर्म ही इसलिए कहलाता है कि वो भी तो संसार का ही हेतु है अशुभ है संसार ऊंच नीच मध्यम यौनी में जन्म रूप संसार ये है अशुभ और उसका हेतु भूत जो कर्म उसे अशुभ कर्म कहा जाता है तो अशुभ कर्म न लिप्यते अशुभ कर्म लिप्त नहीं होता यानी जन्म नहीं दिला सके इसके लिए कोई प्रकारांतर है ही नहीं कर्मानुष्ठान के को छोड़कर के, दूसरा कोई प्रकार नहीं है एक ही प्रकार है कर्मानुष्ठान ही है? तो सिद्धांति भी यही कहता है जो कर्म निवर्त दोष हैं उस कर्म निवर्त्य दोष की निवृत्ति के लिए कर्म ही साधन है दूसरा साधन नहीं है लेकिन वो कब तक मीमांसक कहते हैं जी रहा है तो कर्म करते हुए जी है याव जीवम अग्निहोत्र जुयात वह ज्ञानी को भी अज्ञानी को भी शुद्ध चित्त वैराग्यवान को भी वैराग्य रहित को ही कर्म करने के लिए मीमांसक कहते हैं सिद्धांति तो कहते हैं कि जो अविरक्त चित्त है उसके लिए और विरक्त चित्त के लिए तो यद अहरेव विरजित तद तो अहरेव प्रव्रजित उसे बहिरंग साधन कर्म को छोड़ना है और शांतोदांत उपरत तो स्थिति के अनुसार समाधि से संपन्न होकर के ज्ञान के अंतरंग साधन पूर्व मंत्र के द्वारा बताए गए भावना और विचारों को अपनाना है ये सिद्धांतिक वैराग्य होने तक कर्म है अशुभम तो कर्म न लिप्यते तो कर्म न लिप्यते ये मूल मूल में है उसका अर्थ कर रहे हैं कि कर्मना न लिप्यते इत्यर्थ कि कर्म से मनुष्य लिपायमान न हो इसके लिए कर्मानुष्ठान को छोड़कर के दूसरा कोई प्रकार नहीं है कर्मानुष्ठान ही प्रकार है कर्म से अलिपायमान रखने वाला कर्म ही है लेकिन वह कुशल हो करके किया हुआ कर्म योग कर्म सुकौशल है ना योग बुद्धि से किया हुआ कर्म अतः शास्त्र इस प्रकार ये शब्दार्थ करके अब वाक्या बता रहे हैं मंत्र का शब्दार्थ हो गया वाक्यार्थ बता रहे हैं कि अतः शास्त्र विहिता कर्मा अग्निहोत्रादी कुरन एवं जिजीविषेत यह द्वितीय मंत्र का वाक्या है अतः शब्द का अर्थ है कर्म लेपा भाव का साधनातर न होने से प्रकारांतर न होने से कर्मानुष्ठान एक यही प्रकार होने से क्या किया जाए कि जो अग्निहोत्रादि स्वस्व आश्रम विहित कर्म है उनका अनुष्ठान करते हुए ही अपना आयु क्षेपण करें कर्माधिकारी साधक ये यहां पर विधि है कर्मानुष्ठान की अब दोनों मंत्रों का सिद्धांत के अनुसार अर्थ बता दिया गया ज्ञान निष्ठा का सिद्धांत के अनुसार अधिकारी अलग है निष्ठा का अधिकारी अलग है अशुद्ध चित्त अविरक्त चित्त कर्म निष्ठा का अधिकारी विरक्त चित्त ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है अलग अलग अधिकारिक ये दो निष्ठाएं हैं जिसे गीता में ज्ञान योगे न सांख्याम कर्म योगे नोगी नाम इसमें सांख्य और योगी शब्द से कहे गए ज्ञान निष्ठा के अधिकारी कर्म निष्ठा के अधिकारी ज्ञान निष्ठा के अधिकारी को सांख्य शब्द बताता वो विवेकी हैं वैराग्यवान है साधन चतुष्टय संपन्न है सांख्य शब्द का अर्थे मान निष्ठा का अधिकारी उन्हें ज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति होती है और जो योगी है कर्मनिष्ठा के अधिकारी उन्हें कर्मयोगे न कर्मयोग से ज्ञान निष्ठा की योग्यता द्वारा ज्ञान निष्ठा से फिर प्राप्त हो जाता है ओ परंपरा निश्रेष प्राप्ति का पुरुषार्थ प्राप्ति का साधन कर्म बन जाता है ज्ञान द्वारा साक्षात में ये कर्मयोगे न योगी नाम से बताया गया तो गीता तो स्मृति है ना तो स्मृति को आवश्यकता होती है मूलभूता श्रुति की तो गीता के उस श्लोक का मूलभूत श्रुति वाक्य ये दो मंत्र हैं ईशा व मंत्र है, है ज्ञान योगेन संख्या इस वाक्य का मूल और कुरेह कर्माणी जीजी विषेत ये वाक्य है कर्म योगे योगी नाम का मूल वेद वचन इसलिए श्रुति स्मृति का यही सिद्धांत है कर्म का अधिकारी अलग ज्ञान निष्ठा का अधिकारी अलग एक करतृिक ये दोनों नहीं है भिन्न आधिकारिक है ये यहां पर बताया गया लेकिन जो ज्ञान कर्म समुच्चय को निश्रेष का साधन मानते हैं मोक्ष का साधन मानते हैं उन्हें कहा जाता है समुच्चयवादी और समुच्चयवादी की शंका है उनका मानना है कि इन दो मंत्रों के द्वारा एक ही व्यक्ति के लिए ज्ञान कर्म समुच्चय उप साधन बताया गया है निश्रेष का केवल ज्ञान से या केवल कर्म से मोक्ष नहीं होता पक्षी आकाश में उड़ान भरता है उड़ता है एक पंख से नहीं दोनों पंखों से दोनों पंख ठीक ठाक हो तो आ, आ, आ, वो आकाश में अच्छी तरह से उड़ सकता है बिना रोक टोक के ऐसे ज्ञान कर्म उभय का समुच्चय मुक्ति दिलाता है केवल ज्ञान नहीं केवल कर्म नहीं ज्ञान कर्म समुच्चय ऐसा समुच्चे वादी का मानना है और वे इस मंत्र इन दोनों मंत्रों का व्याख्यान करते हैं तो इन दोनों मंत्रों के द्वारा बताए गए साधनों का अधिकारी भिन्न भिन्न न मान करके एक अधिकारीक दो साधन बताने वाले ये दो मंत्र हैं एक ही अधिकारी के लिए पूर्व मंत्र ने जिस अधिकारी को ज्ञान निष्ठा बताई मोक्ष के साधन के रूप में उसी अधिकारी को यह कुरुवने वेह मंत्र कर्म निष्ठा बताता है मोक्ष के लिए और दोनों मंत्रों का मिलकर के अर्थ निकलता है ज्ञान कर्म समुच्चय मोक्ष का साधन है केवल ज्ञान नहीं ऐसा इन दो मंत्रों का अभिप्राय जो लोग मानते हैं समुच्चयवादी, वे यहाँ पर आक्षेपकर्ता बनकर के उपस्थित हो रहे हैं कथम इत्यादि से कथम पुनः अवगम्यते कथम पुनः अवगम्य अवगम्यते इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार टीका को देखिए पूर्व पूर्वमंत्रे ज्ञान विश्व तस्वंत्रेण कर्म विहित तत समुच्चे पुनः इति एकदेशी का मानना है कि पूर्व मंत्र ने पूर्वंत्रेने ईशावाश्यम मंत्र ने मंत्रे ज्ञानम विहितम ज्ञान साधन जिसे बताया है जिस अधिकारी को बताया है तने उसी अधिकारी को यह जो उत्तर मंत्र है कुरने कर्माणि इससे कर्म का विधान किया जा रहा है कर्म विहित तत समुच अनुष्ठाने तात्पर्य इससे समुच्चे अनुष्ठान में तात्पर्य प्रतीत होता है निश्चित होता है दोनों मंत्रों का मंत्र समुच्चे अनुष्ठाने तात्पर्य अवशीय ऐसा ऊपर से अध्ययन करना है कथम थे इस वाक्य से कथम पुनः इदम अवगम्यते इससे पूर्व पक्षी ने ये कहा इधम शब्द से लेना सिद्धांती ने जैसा बताया ज्ञान निष्ठा का अधिकारी अलग कर्म निष्ठा का अधिकारी अलग प्रथम मंत्र ज्ञान निष्ठा के अधिकारी को ज्ञान ही मोक्ष के साधन के रूप में बताता है और द्वितीय मंत्र चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान के प्रति साधन के रूप में कर्म को बताता है ये जो सिद्धांतियों ने कहा उसे इदम शब्द से लेना अशंका वाक्य में तो ये जो आपने कथन किया प्रतिपादन किया आपका यह प्रतिपादन अलग अलग अधिकारिक ज्ञान और कर्म ये दो साधन है करके ये कथम अवगम्यते। इन दो मंत्रों से अलग अलग अधिकारी के लिए अलग अलग दो साधन बताए जा रहे हैं ऐसा आपको कैसे अवगत हुआ इन दो मंत्रों का तात्पर्य क्या कैसे तात्पर्य निकाला आपने हम, आ, हम तो ये समझते हैं कि इन दोनों मंत्रों का तात्पर्य समुच्चय में है और आप असमुच्चय में तात्पर्य बता रहे हैं यह आपको कैसे अवगत हुआ इन मंत्रों का तात्पर्य असमुच्चय में है करके इस प्रकार ये पूर्व पक्ष की शंका हुई इसी सूत्रात्मक वाक्य का शंका वाक्य का विवरण है पूर्वेण पूर, मंत्रेण संन्यासीनो ज्ञान निष्ठा उक्ता द्वितीय तद अशक्त कर्मनिष्ठा इति कर्मनिष्ठा इति कथम उच्यते पूर्वपक्षी सिद्धांति को कह रहे हैं इति भवता कथम उच्यते आपने ये कहा कि पूर्व मंत्र सन्यासी को ज्ञान निष्ठा बताता है और द्वितीय मंत्र तद अशक्तस्य या ज्ञान निष्ठा में जो अनधिकारी है ऐष्णात्रय का त्याग नहीं कर सकता जो ज्ञान निष्ठा का अनधिकारी उसके लिए कर्म निष्ठा साधन है ज्ञान निष्ठा की योग्यता का इति ऐसा जो आपने कहा समुच्चय पक्ष ये कथम भवता उच्चे आपके द्वारा ये कैसे कहा जा रहा है ये पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति प्रश्न हुआ समुच्चयवादी का समुच्चयवादी के इस प्रश्न का उत्तर सिद्धांति देंगे ज्ञान विरोधम पर्वतवत वकंप्यम यथोक्तम न स्मसी किम इत्यादि वाक्य से भाष्य में ये जो समुच्चयवादी का प्रश्न है उसका उत्तर दिया जा रहा है इस उत्तर वाक्य का अवतरण टीका में टीकाकार लिखते हैं बड़ा लंबा ये सब तात्पर्य आदि बताते हुए तो टीका को देखिए अच्छा टीका को देखना तो नहीं होगा एक मिनट बचा है और टीका है लंबी शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणि से लेकर के इधर वाले पृष्ठ में पढ़ना पड़ेगा समुच्चय तात्पर्य मंत्र द्वयस्य इत्याह ज्ञान कर्मनुर न समुच्चय तात्पर्य मंत्र द्वयस्य ज्ञान कर, कर्म विरोधम यहां तक वो टीका पढ़नी पड़ेगी एक घंटा लगेगा इतने के लिए वो हम लोग देखेंगे इसको 14 तारीख को आ? अभी आज सरस्वती शयन प्रारंभ होगा ना